तो चलिए इस पार्ट की शुरुआत करते हैं। मैं हवाई जहाज से म्यूनिक गया, बर्गर ब्रकेलर में बर्फीली स्टाइन ऑफ बियर पी, जहाँ हिटलर ने छत पर गोली चलाकर हर चीज शुरू की थी। मैंने डकाऊ जाने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने रास्ता पूछा, तो लोगों ने कहा कि उन्हें नहीं पता। मैं बर्लिन गया और खुद को चेक पाइंट चार्ली पर पेश किया। सपाट चेहरे वाले रूसी रक्षकों ने भारी ओवरकोट पहन रखे थे। उन्होंने मेरे पासपोर्ट की जांच की और पूछा कि सभ्यवादी पूर्व बर्लिन मैं इस आकंशा से अंकित था कि कहीं उन्हें यह पता ना चल जाए कि मैं स्टेनफोर्ड में पढ़ा हूं। मेरे जाने से पहले स्टेनफोर्ड के दो विद्यार्थियों ने एक किशोर को फॉक्सवेगन में छुपकर निकालने की कोशिश की थी। वे अब भी जेल में थे। लेकिन राक्षसों ने मुझे हाथ मिलाकर जाने दिया। मैं थोड़ी मैंने उस गरीबी के बारे में सोचा जो मैंने एशिया के हर कोने में देखी थी यह एक अलग तरह की गरीबी थी या ज़्यादा स्वच्छिक गरीबी थी 私は1つのことです。私は1つのことです。私は1つのことです。2つのことです。2つのことです。2つのことです。2つのことです。2つのことです。2つのことです。2つのことです。何をしてるかを見てみてください。何をしてるかを見てみてください。何をしてるかを見てみてください。何をしてるかを見てみてください。Vienna です。私は1つのことです。私は Tiko、Hitler、Jung、フ r i e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 स्टीफेंस चर्च के ऊंचे मीनार के सामने रुका, जहां विथोवेन को अचानक यह पता चला कि वे बहरे हो चुके हैं। उन्होंने ऊपर देखा, घंटे वाले मीनार पर चिड़ियों को चहचहाते देखा, और उन्हें इस बात से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 टेनफोर्ड जाना चाहता था। शेक्सपियर का घर देखने के लिए। युकी महिलाएं हर जूते के अंगूठे पर लाल सिल्क का गुलाब पहनती थीं। लेकिन मेरा समय खत्म हो रहा था। मैंने अपनी आखरी रात अपनी यात्रा के बारे में सोचने में लगा दी और अपने जर्नल में नोट्स लिखने लगा। मैंने खुद से पूछा और कौन स ジャパの2つのパレーの organ が生まれ、2つのパレーの大きさが生まれ、2つの大きさが生まれ、2つの大きさが生まれ、2つの大きさが生まれ、2つの大きさが生まれ、2つの大きさが生まれ、2つの大きさが生まれ、2つの大きさが生ま やったじゃき、うすっぷりだやく、あさすか、あんぷはきや、じょ、あっこいってに、バーリス undata、でっね、パルミルタヘ、でっきん、うすけさ、パッチャンか、プレブル、あさす、ビー、ジュラー、ホタヘ。かやや、せっふ、メリー、カルプナティ、でっきー、め、パッチャテ、サブタケ、ジャン、ストーパー、カラタ、シャッメ、メ、メス、カナチャタ、テキ、ヤ、モジ、 जाना-पहचाना लगे, लेकिन ये बात नहीं थी। मेरे मन का सबसे स्पष्ट विचार ये था, मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। फिर उन पीली पड़ गई सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ते समय मेरे मन में एक और विचार आया, यही वह जगह है जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। मेरी बाईं तरफ पोर्टनैन था, जिसने प्लेटो ने कारीगर एथेना नाइकी का मंदिर था मेरी गाइड बुक के अनुसार 50 शताब्दी पहले यहाँ देवी एथेना की सुंदर मूर्ति दीवार पर थी एथेना देवी नाइकी या विजय दिलाने के लिए मशहूर थी 私たアテナの時代を持っている。そして、それを持っている。そして、アレストリアは、アニューアイキー、ネガーコー、パサンカッティー。そして、それを持っていを持っている。それを持っている。れを持ってそれを持っている。それを持っている。それを持っている。それを持っている。それを持っている。それを持っている。それを持っている。それを持っている。それを持いる。それを持っている。それを持っている。それ एसटी फ़ॉन्ट्स का नाटक देखा, जिसमें नाइकी के मंदिर में योद्धा राजा को उपहार देता है नए जूते। मैं नहीं जानता था कि मुझे ये कब पता चला कि उस नाटक का नाम नाइट्स था। मैं बस इतना जानता था कि जब मैं लौटने के लिए मुड़ा तो मैंने मंदिर का संगमरमर का प्रवेश द्वार देखा। ग्रीक चिल्� बारम बार याद आने वाली नक्षी की थी जिसमें सबसे मशूर वह थी जिसमें देवी नीचे जुकती हैं अपने जूते के फीते सही करने के लिए 24 फरवरी 1963 मेरा पच्चिसवा दिन मैं एरेबलेंड स्टीव के दरवाजे से अंदर गुसा や、 ペーヒー、ガヤビータ、ガレミラ、ジェラコト、ハシケト、ハタレ、メリーマネ、ムジェ、バッカレ、コフィ、ピライ。メハッチ、シュナナ、チャタタタ、レキンメタカンセ、チュータ。ハウメ、アプナ、スウッケース、アプバッカ、ラッカ、メア、アネ、カムレメ、チュータ。メネアプネ、ニーレ、リブノコ、ドンデリアンコセ、デカ、ミナイト。アプキ、コンパニカ、キャナムヘ。メアプネ、ビスターパレイ、ガヤ、アン、ニー、ラ、イスラケ、パルド、キ、タラ、ニチェ、アゲイ。 एक घंटे बाद मैं जगा जब माँ चिल्लाई डिनर पिताजी ऑफिस से घर लौट आए थे और जब मैं डाइनिंग रूम में पहुँचा तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया वे भी हर विवरण सुनना चाहते थे और मैं उन्हें बताना चाहता था लेकिन उससे पहले मैं एक चीज जानना चाहता था मैंने पूछा डैडी क्या मेरे जूते आ गए चलिए आगे बढ़ते हैं नINETEEN SIXTY THREE डैडी ने सभी पड़ोसियों को बक की स्लाइडस देखने के लिए आमंत्रित किया था कॉफी और केक था कल तब्बे रामायता मे� दबाता जा रहा था और पिरामिडो व नाइकी के मंदिर का वर्णन कर रहा था। उत्साह इसलिए नहीं था क्योंकि मैं अपने घर में था ही नहीं। मैं तो पिरामिडो में था, मैं तो नाइकी के मंदिर में था। मैं अपने जूते के बारे में सोच रहा था। अनुतुष्का में 私の場合、一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一 फिर मैंने कुछ दिनों की छुट्टियां ली सोने के लिए अपने कपड़े धोने के लिए अपने दोस्तों के हालचाल जानने के लिए अनुत्तस्कार से जल्दी ही जवाब मिला जूते आ रहे हैं पत्र में लिखा था बस कुछ ही दिनों में मैंने वह पत्र डैडी को दिखाया उन्होंने मुंह बनाया कुछ ही दिनों में वे हँसते हुए बोले बक वो पचास डॉलर तो डूब गए मेरा नया होलिया बढ़े हुए बाल गुफा मानव जैसी डारी मेरी माँ और बहने से बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी वे मुझे चुप कर घूरती थीं और त्योरिया चढ़ाती थीं シャーズはジャている時代を食べている時代を食べてを食べいる時代を食べている時代を食べている時代を食べている時代を食べている時ている時代を食べている時時代を食べている時代を食べているている時代を食べている時いる時代を食べている時代を食べている時いる時代を食べている時代を食べているいている時代を食べている時代を食べているる時代を食べ食べ時代をを食べている時代を食べている時代を食べている時代を食べている時代を お。 CEO Don Fridgvi बन गए थे। मुझे याद था कि 1963 में उस वक्त के बसंत के दिनों उन्होंने मेरा भाव भी न स्वागत किया। दोनों हाथों से हाथ मिलाकर और मुझे ऑफिस में अपनी डेक्स के पास वाली कुर्सी पर बैठा दिया। वे अपनी ऊंची पीठ वाले चंडी के बड़े सिंहासन पर बैठे और अपनी बहूएं उठाएं। तो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? सच कहूं, मैं तो नहीं जानता कि क्या करना है, नौकरी या करियर के बारे में। कमजोर स्वर में मैंने ये भी जोड़ दिया, या अपने जीवन के बारे में। मैंने कहा कि मैं डिन विटर के यहाँ नौकरी करने की सोच रहा हूं या शायद エレクリック・コンパニー ま0 bar knockerie. करना चाहिए कि तुम अपना C.P.A हासिल कर लो, फिर तुम्हारे M.B.A के साथ मिलकर ये तुम्हारी न्यूटम आमदनी तय कर देगा। इसके बाद जब तुम नौकरी बदलोगे, तो तुम शर्तें बदलोगे, तो कम से कम तुम्हारे वेतन का इस्तर कामयाब रहेगा। तुम पीछे या नीचे की तरफ नहीं じゃあ、ええ、 मैं जिस कॉलेज में पढ़ने जा रहा था वे स्टेनफोर्ड या ऑर्गन नहीं था, ये तो छोटा सा पोर्टलेड स्टेट था। स्कूल कॉलेज के बारे में मैं ही परिवार में अकेला वर्ग दंबी नहीं था। अपने 9 घंटे की पढ़ाई पूरी करने के बाद में एक अकाउंटिंग फर्म में नौकरी करने लगा, जिसका नाम था लाइवब्राइड रॉस ब्रदर्स एंड माउंट गेमरी। ये देश की आठ बड़ी राष्ट्रीय फर्मों में से एक थी, लेकिन उसका पोर्टलै छोटी फॉम का मतलब है कि यहाँ अंतरंग होगी और सीखने के लिहाज से अनुकूल होगी और यह इसी तरह से शुरू होगा। मुझे जो पहला काम सौंपा गया है, वह बीवर्टन की एक कंपनी रेजर्स फाइंड्स फूड्स में करना था। और चूंकि वह काम मैं अकेला ही कर रहा था, इसलिए मुझे कंपनी के सीईओ और レジャーケサーッ、アッチャーサメ、ビタニカ、モカヴィラ、ジョムツェケヴァルティン、サーバディティ。メネ、ウンセクチ、メヘッポン、サバクシーケ、アッ、ウンケ、バイカトカ、キュシキュシー、アディエンキア、レケンメ、イテナ、ザーダー、ウィス、タキ、ウスカ、ポーラ、アナ、ネヒレ、パーラータ。キシバディ、アカウントインフォンキ、チョー、シャカ、ホネケサー、サマス、ヤティキ、カムカーチカー、ボード、ザーダー、レタタ。 あきな人は、好きな人は、好きな人は、好きな人は、好きな人は、好きなな人は、好きなな人は、好きな人は、好きな人は、好きな人は、好きな人は、好きな人は、好きな人は、好きな人は、好きな人は、好きな人は、好きな人は、好きな人は、好きな人は、好きな人は、好きな人は、きな人は、好きな人は、な人は、好きな人は、好きな人は、好きな人は、好きな人は、好きな人は、好きな人は、好きな人は、好きな シュッティマンギた मुझे तर्कसंगत नहीं लगी, इसलिए मैंने fly mouth valent खरीद ली। विशिष्ट नहीं है, लेकिन थोड़ी चमक धमकने वाली और रंगीन भी। Sales peel के उसके रंग को समुद्र के झाग जैसा हरा बताया। यह दरअसल एक note जैसा हरा रंग था। मेरी एक और सतवना थी लंच हर दोपहर मैं सड़क पार करके एक स्थानीय ट्रेवल एजेंसी तक जाता और वाल्टर मीटी के तरह विंडो में लगे पोस्टरों के सामने खड़ा रहता स्विज़रलैंड ताहिती मॉस्को बॉली में ब्रोशर उठा लेता और पार की किसी बेंच पर पेननट बटर और जेली सैंडविच खाते समय उसे पढ़ता जाता मैं कबूत ハマレメソベキペダルヤータラケバーディベセカストゥピーラータカメレジーワンケサウィシェストパルガジャチュケティケサンサーキメリヤータラメラシェカーティケサンサーキメリヤータラメラシェカーティケサンサーキメリヤータラメラシェカーティケケ1963カサールカブトロセサワルプシテウエアプニー、ヴァリエン को चमकाते हुए पत्र लिखते हुए प्रिये कार्टर क्या तुम शेंगरी लॉ से निकल पाए मैं अब एक अकाउंटेंट बन गया हूँ और एक नए विचार को कार्यविध करने के बारे में सोच रहा हूँ 1964 क्रिसमस के आसपास जूते के पहुँचने का नोटिस आया मुझे ठीक से याद नहीं लेकिन 1964 के पहले सप्ते में मैं पानी के पास व है कि क्लर्कों के दरवाजे के ताले खोलने से पहले मैं वहां पहुंच गया था मैंने उन्हें नोटिस थमाया वे अंदर गए और जापानी लिखाई वाला एक बड़ा बॉक्स लेकर लौटे मैं तेजी से घर लौटा बेसमेंट में गया और बॉक्स को चीरकर खोला बाहर सफेद जूते जिनमें बगल में नीले स्ट्राइप थे हे भग वे सुंदर थे, वे सुंदर से भी ज़्यादा सुंदर थे। मैंने क्लोरेंसिया पेरिस में भी उनसे ज़्यादा सुंदर चीज़ नहीं देखी थी। मैं उन्हें संगमरमर के सिंहासन पर या सुनहरे फ्रेमों में मढ़वाकर रखना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं उन्हें रोशनी में ऊपर करके देखूं, पवित्र वस्तुओं की तरह उन बल्ले को रखता है। फिर मैंने ऑर्गन के अपने पुराने ट्रैक कोच बिल बॉर्मेन को दो जोड़ी जूते बेच दिए। मैंने यह सोचे समझे बिना ही कर दिया था, क्योंकि बॉर्मेन ने ही सबसे पहले मुझे सचमुच सोचने के लिए प्रेरित किया था। लोग अपने पैर में क्या पहनते हैं? बॉर्मेन जीनियस कोच थे, बहुत पै 呃 ローカルメ、チュッケセ、アカハマリ、ジュテ、チュラ、レテテ、ベ、ウンキ、カイ、ディノ、タッチ、ファッカルテテ、ウンオネ、ウネ、ドバラ、セルテ、フェッ、トーダ、フェッ、バドル、カネ、ケ、バッド、バッド、ス、ロータ、デテテ、ヘランキ、タラ、フォルティセ、ドォルネ、レテ、ヤフェッ、ハマリ、ペロセ、コン、ニカレ、レ、レテ、タ、パリナム、チャヘ、ジ अपने प्रयोग कभी बंद नहीं करते थे। उन्होंने ठान लिया था कि वे पैर के ऊपरी मध्य भाग को बदल देंगे। मिड सोल में गद्दी लगाने के सामने वाले पंजे के लिए अधिक जगह बनाने के नए तरीके खोजकर ही दम लेंगे। उनके पास हमेशा कोई न कोई नया डिजाइन रहता था। उनके पास हमारे जूतों को ज्यादा चिकना じ ada narum, じ ada halka banani, ki koi na koi nai yujina hamisha raiti, ki kaas torper halka. का होता है यानी एक मील पांच हजार दो सौ अस्सी फुट में वह आठ バーワーメンカーダン・ウィシュワーズ・ヤータ・ウォジャー、ジスカーマトラブタ・ジャーダ・ウォジャー、ジスカーマトラブタ・ジャーダ・ガティ、アンガティカーマトラブタ・ジータナ。バーワーメンハナパサン・ネヒカテティ、イスリーエ・ハルカパン・ウンカ・サタテ・ラクシュタ。ラクシュケ・バジャー、ウセ・ジュノン・ケア・ジャーダ उपयुक्त होगा। हल्के पन की खोज में वे कोई भी चीज अजमाने को तैयार रहते थे। जानवर, सब्जी, खनिज, कोई भी सामग्री उपयुक्त थी। यदि उससे उस समय के सामाने जूते का चमड़ा बेहतर बन सके, कई बार उसका मतलब होता था कंगारू लेदर, कई बार कार्ड मछली। जब तक आपने कार्ड मछली से बने जूते पहनने वाले ये सबसे तेज धावकों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा नहीं की हो तब तक आपका जीवन व्यर्थ है। ट्रैक टीम में हम चार पांच लोग थे जो बॉर्मेन की पैर चिकित्सा के बलि के बकरे थे। लेकिन मैं उनका सबसे प्रिय बकरा था। मेरे पैरों में कोई ऐसी खास बात थी जो उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। मेरे कदमों के बा� कोई अस्थाई समस्या हो जाए तो किसी को कोई खास परेशानी नहीं होती थी। मुझमें गलती की काफी आकांशा भी थी। मैं टीम का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नहीं था, दूर-दूर तक नहीं। इसलिए वे मेरे मामले में गलतियां गवारा कर सकते थे। टीम के ज्यादा योग्य खिलाड़ी के मामले में वे अनावश्यक जोखिम लेने क बॉरमैन के परिवर्तित समता जूतों या स्पाइक्स में कितनी सारी दौड़ों में शामिल हुआ हूं। मेरे सीनियर ईयर तक तो स्थिति यहां तक आ गई थी। वे सारे जूते पूरी तरह से खुद बनाने लगे थे। जाहिर है मुझे विश्वास था कि यह नया टाइगर जापान का या अजीब सा छोटा जूता, जिसे मुझे तक पहुंचने म 私たちはこのカードを使っていないので、私たちはそのように思い出しています。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 कह रहे हैं वहां जाकर टाइगर बन जाना। कभी-कभार जब हम अपने रेस से पहले बहुत कम भोजन मिलने की शिकायत करते थे, तो वे घूरते थे। टाइगर सबसे अच्छी तरह शिकार तब करता है जब वह भूखा होता है। मैंने सोचा कि अगर किस्मत अच्छी रही, तो कोच अपने टाइगरों के लिए टाइगर जूते की कुछ जूतियो ですが、 私は何を言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかをらうかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかをうかかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかをかを言 खुशकिस्मती होती है, बढ़िया दौड़ा। ज़्यादा संभावना इस बात की है कि वार्मन खामोश रहेंगे, वे अपने उनी ブレ a z e r or purane vest me aapke samne khade ratehe unki sakri tie hava me lartiti unki gisi hui baseball cap niche rati ti or ve egg ba sir jukate te shad gurte te ve berfili nili aako jo sub kuch under soak letiti kuch ujaga nahi kartiti her vekti vormen ke baot akarsak chere mohore ki baat kartata unke chote balu k कि और उनके निचले जबड़े की लेकिन मुझे हमेशा उनकी शुद्ध बैंगनी नीली निगा जादुई लगती थी और मुझे ये एहसास पहले दिन से ही था जिस पल मैं अगस्त 1955 जिस पल मैं अगस्त 1955 में ऑर्गन यूनिवर्सिटी आया उसी पल से मैं बॉर्मेन से प्रेम करने लगा था और उनसे डरने भी लगा था उन शुरुआत アーミーセカビプレムネヒチョダ。インシューワーティーアワングメセコイビキャビドゥーネヒウガ。ウェーハメシャマリビチモジューデレイ。ウメメネウスアーミーセカビプレムカナネヒチョダ。アーミークビー、ウランネ、デルコ、バー、ニカーネカ、コイタリカ、ネヒコジパイア。カイバー、デルカム、レタタタ、カイバー、デルザザー、レタ。プレムオーデル、ウェイ、ドレ、バー、ジョ、メア、アブネ、デディケプレティ、メシュス、カタタ。メカイドゥー、ソースト、タキ、キ、キ、ケ、ケ、ケ、ウォー、サイオク、サイ、タキ、ウォー、ウォー、マン、 どのみでどのみでどのみでどのみでどのみでどのでどのみでどのみでどのみでどのみでどのみのみでどのみでどのみでどのみでどのみでどのみでどのみでどのみでどのみでどのみでどのみでどのみでどののみでどのみのみでどのみでどのみでどのみでどのみでどのみでどでどのみでどのみでどのみでのみででどのみでどの की पूरी लंबाई चलकर आए थे। जब वे रुके, तो उन्होंने पूर्वी ऑर्गेन 私は一つのことを言っているように、このファシルの数は2つの数で、このファシルの数は2つの数で、このファシルの数は2つの数で、このファシルの数は2つの数で、その数は2つの数で、その数は2つの数で、 प्रत्यक्षिक रुझान था, दृढ़ता और ईमानदारी का ऐसा मिश्रण जो लीडर जॉनसन के अमेरिका में दुल्हन था, आज ये लगभग लुप्त हो चुका था। वे युद्ध के नायक भी थे, जाहिर है वे थे। इटली के आपल से पर्वत पर तैनात टेंस माउंटेन डिवीजन में, में मेजर के रूप में बोरमैन ने कई लोगों पर गोली चलाई � टेन माउंटेन डिविज और उनकी आत्मा में उनकी केंद्रीय भूमिका को नजरअंदाज करना चाहते हैं तो तब भी वॉरमैन उस काम को आपके लिए मुश्किल बना देते हैं। वे हमेशा चमड़े का एक घिसा पेटा ब्रीफकेस लेकर चलते थे, जिसके बगल में सुनहरे अक्षर में रोमन एंड टेन अंकित था। अमेरिका के सबसे मशह कोच नहीं मानते थे। उन्हें कोच कहे जाना सख्त ना पसंद था। उनकी प्रश्नभूमि और उनकी संरचना को देखते हुए वे स्वाभाविक रूप से ट्रैक यानी दौड़ने के मार्ग को किसी उद्देश्य का साधन मानते थे, वे खुद को प्रतिस्पार्थी प्रतिक्रियाओं का प्रोफेसर कहते थे, वे मानते थे और बताते भी थे कि उनका काम आपको ऑर्गन से बहुत दूर भविष्य में आने वाले संघर्षों और प्रतिस्पार्थियों के लिए तैयार करना था। उनके उस ऊंचे उद्देश्य के बावजूद या शायद उसके कारण ऑर्गन से सुविधाएं बहुत कम थीं। सीली लकड़ी के दीवारों और ऐसे लॉकर, जिन पर दशकों से पुताई नहीं हुई थी, लॉकरों का कोई दरवाजा नहीं था। बस पतली पट्टियाँ थीं जो आपके सामान को बगल वाले खिड़गी के सामान से अलग रखती थीं। आप अपने कपड़े किलो पर टांगते थे, जंग लगी किले। हम कई बार मोजो के बिना दौड़ते थे। शिकायत करने की बात कभी हमारे दिमाग में आ ही नहीं थी। हम अपने कोच को सेनापति की तरह देखते थे, जिसके उद्देश्य का हमें � अंधों की तरह पालन करना था। मेरे दिमाग में वे एक ऐसे पेटेन थे, जिनके हाथ में स्टॉप वॉच थी, और पेटेन वे तब होते थे, जब वे देवता नहीं होते थे। सभी प्राचीन देवताओं की तरह वर्मेन पहाड़ी के शिखर पर रहते थे। उनका भव्य रेंच कैंपस के ऊपर के पर्वत शिखर पर था। जब वे अपनी निजी ओलंपियस पर्वत पर आराम करते थे, तो वे देवताओं की तरह प्रतिशोध भी ले सकते थे। मेरी टीम के एक साथी ने मुझे ये कहानी बताई, तो इस तथ्य को अच्छी तरह उजागर करती थी। एक ट्रक ड्राइवर अक्सर व� माउंटेन पर शान्ती भंग करने की जरूरत करता था वे बहुत तेजी से मोर मोरता था और प्राय वार्मेन के मेल बॉक्स को टक कर マーカー उसके ट्रक के टुकड़े हो गए थे और उसके टायरों की चिंदी उड़ गई थी। उसने दोबारा कभी वॉरमैन के मेलबॉक्स को छुआ तक नहीं इस तरह के इंसान से आप कभी पंगा नहीं लेना चाहते। खास तौर पर अगर आप पोलैंड के उपनगरों के मध्यम दूरी के दुबले पतले धावक हैं। मैं हमेशा वॉरमैन के आसपास दबे-पाव चलता था, फिर भी वे अक्सर मेरे सामने आपा खो देते थे। हालांकि मुझे केवल एक ही बार की बात याद है, जब वे सचमुच चिढ़ � カクシャイサーリ・ドゥパーアビアスアンサーリ・ラート・ホームバックエイディンムジェーエサーラガキムジェーフルーホーラーヘイイスリーメイワーメンキオフィスエイケネゲアウス・ドゥパーコアビアスナヒカルパングアウノネイーチャーイスティンカーコーチコンヘイメネカーアップヘイイイスティンカーコーチホネケナテメトムセカーラウンキットムヤハセダファウジャオアッハハムアッチタイム・トライネジャーヘイヘイメレアンスオンニカ でも、私は何をするかを知っている。私は何をするかを知っている。そして、私は何をするかを知っている。 ストップウォッチコデカ、エグバフィルムジェデカ、セルイライア、オノネミリ、パリクシャルイティ、オノネムジェ、トーディアタ、オトバラバナディアタ、ジュトギタラ、オノネムジェ、サチムジ、オノケ、オーゲンケ、ポリショス、メセ、エグバンガヤタ、オスディンケ、バーメ、エグタイガタ、オジェ、ヴォーメンカトランティ、パトリミラ、オスメ、オノネ、リカタキウェ、アギレサプタ、ポルエッドアレイヤ、キウェ、オーゲン、インドロー、ホーラーヘ、オノネムジェ、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 उन्होंने कहा वे काफी अच्छे हैं इस सौदे में मुझे शामिल करना कैसा रहेगा मैंने उनकी तरफ देखा सौदे में वे क्या कह रहे थे यह सुनने और समझने में मुझे एक पल का समय लग गया वे अपनी टीम के लिए एक दर्जन टाइगर ही नहीं खरीदना चाहते थे वे तो मेरे साझेदार बनना चाहते थे अगर ईश्वर आकाशवाण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 आधा पैसा लगाना होगा। जाहिर है, मैं सोचता हूँ कि पहला आर्डर एक हजार डॉलर का होगा। आपका आधा हिस्सा पांच सौ डॉलर होगा। मैं तैयार हूँ। जब वेटर्स ने दो हैमबर्गर का बिल लाकर दिया, तो हमने उसे भी बांट लिया आधा था। मुझे याद है, हालाँकि अगले दिन ये शायद अगले कुछ दिनों या स パトイアリー、アポイントメント、ブックス、ニックス、トープス、ディクティー、ヘンキ、エー、カフィー、バードメー、ウェイ、キン、モジジョ、ヨーダー、ウェイ、スパス、ロープス、ヨーダー、アッコイ、トー、カーン、ホガキ、エー、モジョ、ウス、タラ、ヨーダー、ジョ、ハム、レタラ、セ、ウス、ディローテ、トメ、バーマン、コ、ウンキ、ベースボール、ケッパン、テ、ウエ、ディク、サッタ、タ、マイ、ウネ、ウンキ、サッキ、タ、セディ、カテ、ウエ、ディク、サッタ、タ、マイ、ウネ、 カテイ hui sun saktatha, tome ェイ ise likne me hamari、e e、lik madat kar sakteha. Chahi、e、joho, kaidino baad, hafto baad, burso メ ba ンバーワーメン、ah、ke pater ke kekele, tak kar se, oruske durgam honeper hamisha、e、kita ra,、ah, meheran hua, jada log ya t,、nah ah、se, t a ごまぶたら、ごまぶたら、ごまぶたら、ごまぶたら、ごまぶたら、ごまぶたら、ごまぶたら、ごまぶたら、ごまぶたら、たら、ごまぶたら、ごまぶたら、ごまぶたら、ごまぶたら、ごまぶたら、ごまぶたら、ごまぶたら、ごまぶ パワーメンの場は、パワーメンの場合は、パワーメンの場合は、パワーメンの場合は、パワーメンの場合は、パワーメンの場合は、パワーメンの場合は、パワーメンの場合は、パワーメンの場合は、パワーメンた場合は、パワの場合は、パワーメンの場合は、パワーメンの場合は、パワーメンの場合は、パワーメの場合は、パの場は、パワーメの場合は、パワーメンの場合は、パワーメの場合は、パワーメンの場合は、パワーメンの場合は、パワーメンの場合は、パワーメンンのーメの場合は、パワー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 कार की तरफ डग भरते हुए आए। जब वे अंदर आ गए तो मुझे उस दिन ज़्यादा छुटपुट बातचीत की याद नहीं है। मैंने उन्हें बैठाया और उनके वकील के घर की तरफ चल दिया। वावरमैन के वकील और सबसे अच्छे मित्र के अलावा जैग्वा उनके पड़ोसी भी थे। वे वावरमैन के पहाड़ की तलहटी में 1501 करो McKenzie पर बहुत महंगी घाटी की जमीन थी। वहाँ कार चलाते समय मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि ये मेरे लिए कैसे अच्छा हो सकता है। निश्चित रूप से वावरमैन के साथ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी और हमने सौदा कर लिया था। लेकिन वकील हमेशा चीजों को गड़बड़ कर देते हैं। वकील गड़बड़ी करने में विशेषज्ञ होते हैं। इस दौरान बावरमैन मेरे दिमाग को राहत पहुंचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे थे। वे सीधे तनकर बैठे और नजारे को निहारते रहे। गूंजती खामोशी के बीच मैंने सड़क पर निगा रखी और बावरमैन के विचित्र व्यक्तित्व पर विचार किया, जो उनकी हर चीज में दिखता था। वे パレイトコレッコーステジョアラムコメントデテテテテジョシリーッキマラムバッコビメンナッツジッナーヒメントンマンテテレキンジャブウェプセメンナッツカラテテトウェイアプカテルニカルバーバーバーメンキーエッグミドッキーニティサルルティパレイラップテージガティセドレティラップメウトニカスカドレテジッニ तेजी से आप दौड़ सकते हो। फिर चौथी लैब में अपनी गति को तीन गुना कर लो। इस रणनीति में जेन जितनी सरलता थी, क्योंकि ये असंभव थी, लेकिन ये कारगर रहती थी। बॉबर मैंने चार मिनट से कम समय में एक मील दौड़ने वाले जितने लोगों को कोचिंग दी, उतनी किसी ने नहीं दी। वरहाल मैं उसमें अति महत्वपूर्ण आखरी लैंप में एक बार फिर कमर्तर साबित होने वाला था। हमें जैग्वा उनके पोल्टर में खड़े मिले। मैं उनसे एक-दो प्रतिस्पार्टियों में पहले भी मिल चुका था, लेकिन मैंने उन्हें कभी बहुत アッチータラデカネイタ。 ジャンバリカは、お酒を飲むことができます。 मैंने आज तक उससे बड़ी चिमनी नहीं देखी है, इतनी बड़ी थी कि आप इसमें बारह सिंगों को भी भून सकते हैं। मोटे पाइप के आकार की कई लट्ठों के आसपास लपटे उमड़ रही थीं। बगल वाले दरवाजे से जेगवा की पत्नी एक ट्रे लेकर आईं, गर्म चॉकलेट के मग। उन्होंने पूछा कि मैं फिनटी मलाई पसंद क 私は2つの大きさを持っている。私は2つの大きさを持っている。は2の大きさを持っている。私は2つの大きさを持っている。私は2つの大きさを持っている。は2の大きさを持っている。私は2つの大きさを持っている。私は2つの大きさを持っている。は2の大きさを持っている。私は2つの大きさを持っている。私は2つの大きさを持っている。は2の大を持っている。は2の大を持っている。は2の大を持っている。は2つの大きさを持っている。私は2つの大きさを持っている。 パンラッキーティー。 ウィッチャーケバーリメイトナウツァイトネヒデカイエバーツウンカムジェアチサラガーリキンウノーネカーコチキリハチセアダアダバウトアカシャクネヒヘウェイプいブハリネヒバナチャティウェイキャビトムセサングャッシュキセティメイビネヒランチャティアガハムウセイキャワンオウンタリスカルネトキャサライカイアニハムトメニエンタンディサケウンケハブハウセエサラグラータジェセコイインサンキシーキマダッカニキコシシカラヘイエキエリエ パッカー、ウェブオリ、パッカしマネカー、パッカー、マネカー。 सर्वशक्तिमान ब्वॉवरमैन का कानूनी और बाध्यकारी साझेदार बन गया था। श्रीमती जेकेविया ने पूछा कि क्या मैं और गर्म चॉकलेट लेना चाहूँगा? हाँ मैडम। और क्या मार्शलोज बचे हुए हैं? उस दिन में मैंने अनुत्साह को पत्र लिखकर पूछा कि क्या मैं पश्चिमी अमेरिका से टाइगर शूज का एक मात्र जल्दी जल्दी। थी थी थी ड バーフパーラグバー、ハザードラー、ジュティ。バーファンケアテヘセケバー、ジュティ、メレパス、イテニ、ジャマポンジー、ネイティ。エグバーファイル、メネアブネディコ、パタニキ、コシシキ、イズバーベ、ビディガー、イネシューワー、メメリー、マダッカーネケバーレメディカットネイティ。レキン、ウェイエー、ネイチャーティキ、メハーバー、ウンケサムネハーファーラン。イスケア、ラーバーベ、ソースティキ、ヤジュティ、ワリ、チ、ハシ、マザーキ、オノネムジェ、オー、オーゲン、オー、スタンフォル、イスリー、ネイ、ネイ、ジャータキ、メ、ガー、 जाके जूते बेचने वाला सेल्समैन बनूं। उन्होंने कहा, गधे की तरह घूमना। उन्होंने ये कहा था, वे बोले, बक तुम्हे क्या लगता है? तुम कितने समय तक इन जूतों के साथ गधे की तरह घूमते रहोगे? मैंने कंधे उचकाएं, पता नहीं डैडी। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा, हमेशा की तरह वे कुछ नही यह स्पष्ट था कि मुझे अपना संकोच उन्हीं से मिला है। मैं अक्सर सोचता हूं कि काश मुझे उनसे सुंदरता भी मिली होती। पहली बार जब डैडी ने मेरी माँ को देखा था, तो उन्होंने यह सोचा था कि वे वस्त्रों की नुमाइश करने वाली डमी हैं। वे रोजवार के इकलौते डिपार्टमेंटल स्टोर के पास से पैदल जा रहे ハートマイネバーダディネオネロータ नाइट बना दिया। उस वक्त मेरे डैडी स्थापित वकील बनने की राह पर थे, वे उस भयंकर गरीबी से बचने की राह पर थे, जिसने उनके बचपन को परिवाशित किया था। वे 28 साल के थे, मेरी माँ जो उसी समय 21 की हुई थीं, उनसे भी ज़्यादा गरीबी में पली बड़ी। गरीबी उन दोनों के बीच की गिनी चुनी सामान्यताओं में से एक थी, कई मायनों में वे विपरीत द्रवों के आकर्षण का आदर्श उदाहरण थे। मेरी माँ लंबी और सुंदर थीं। उन्हें घर के बाहर रहना पसंद था और वे किसी खोई हुई आंतरिक शक्ति हासिल करने की जगह लगातार खुशती रहती थीं। मेरे डैडी नाटे थे और अपनी 20-450 की आँखों की रोशनी को स मुख्त सम्मानित बने अपने अतीत से उभरने के लिए हर दिन एक युद्ध लड़ रहे थे। अपने लॉ स्कूल की क्लास में वे दूसरे स्थान पर थे और वे हमेशा अपने पिटी लिपी वाले पेपर में C ग्रेड के बारे में शिकायत करते थे। उन दिनों के व्यक्तित्व पूरी तरह से विपरीत थे और इस कारण जब समस्याएं खड़ी ह サータレジョウウンメサブセゲーライセサマンティウンカイエウィシュワスキパリバーサブセペレヤタヘジャヴィアムライカムネヒカルティティトムシキルディンアジャテティアッラテビデディシャラビバンジャティマプタルバンジャティティバーハルマーキバーハリーディカウェセコイビトカカサタタタカタナクロプセウンギカムシキバジェセログウネダブサマジュレティティレキンマーアクサーウネア ऐसी नहीं थी। मिसाल के तौर पर वह घटना जब मेरे पिताजी ने नमक कम खाने से इनकार कर दिया, हालांकि डॉक्टरों ने चेतावनी दी थी कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। मेरी मां ने घर की सारी नमक दानियों में मिल्क पाउडर भर दिया, और वह दिन भी जब मेरी バーネ、アンメランシケリー、コハラム、マチャ、ラエティ。ジョッキウィハメたャン、レネコ、カリンティ、アチャナクマ、ジャングリオンキ、タラ、チキン、アッ、エッグ、サラダ、サンディッチ、コ、ディワー、パー、フェク、カル、マーディア、フェル、ガー、セ、バー、チェリー、ロン、コ、パー、キア、アッ、ガー、ガー、メディワー、パー、リガステ、エッグ、サラダ、ディッシュ、ナ、ナイ、ボー、パウンガ、ジョッキメリマー、サンディッチ、メリマー、サッチ、ソ、ソ、ハフコ、ウッド、ウザ バランバーキディレイア、ビアジョ、ウェムジェカラティヘン。バチパンメオノアネ、アプニー、パドシー、ケ、マカンコ、ジャルカ、カー、コテデカ、アンダー、エイ、ヴェキティ、マルゲ、アクサメレ、ビスター、ケ、パイセ、エイ、レッシバン、デティティー、アムジェ、ヘダイ、デティテティー、メ、ドシレ、マンジー、ケ、ケ、バー、ネ、カー、レッシケ、サー、ウタジャン、イ、ドラン、ゲディ、レッキティティ、メネ、イ、カカーン、ティ、サメメキア。パドシー、 マケソチュング。マケイサブセハメイヤソシナチアイタキジーワンカタナケ。オーヤビキハメイヤハメシャタイヤランナチアイ。オーヤビキメリマーモセボハッペアカティア。ジャメバラサーカタト。 लैस रिटेंस अपने परिवार के साथ सड़क के पार रहने आए। वे मेरे सबसे अच्छे मित्र जैकी इमोरी के बगल में रहने आए थे। एक दिन मी स्ट्रेंस ने जैकी के विच्छवादे में हाई जंप कोर्स बनवाया और जैकी तथा मैं कोशिश करने लगे। हम दोनों ही चार फुट छह इंच की लंबाई पर जाकर रुक जाएं, जो अधिकतम थी お、メネソチャ、ハムシキルメテオノネエステティコデカ、オノネムジェ、オジェキコデカ、フィルミスタンコデカ、オノネカ、キルペチャーウパカデオノネアブネジュティタレ、ニシャン、バナヤ、オトジセ、ドネレギ、オパスフォッキウチャイ、アサニセ、ランゲイ、オスサメムジオンペジトナ、ガルウウワタ、オトナシャイット、カビネイウワ、オスパルメネソチャキウエシャンダーティン。 इसके बाद जल्दी ही मुझे एहसास हो गया कि वे ग्रैंडी होने के साथ साथ खेलों से प्रेम भी करती थी। यह मेरा सेकेंड ईयर था। मेरे पैर के नीचे एक मस्सा हो गया जो दर्द कर रहा था। पैरों के विशेषज्ञ ने सर्जरी की सलाह दी, जिसका मतलब था कि मेरा ट्रैक का एक सीजन छूट जाएगा। मेरी मां ने उस विशेषज्ञ स ウェイダワイキドカンパルガイアワマサカタネウォーリシシーレイアイジセたェイハーディンメレペアパルラガティティフィルハードサプタバーデウェイエクカウィングナイフセウスマスセコサフカルデティティウスタラエクワクテアサアヤジャウ全イマサプーラハッガヤウスバサンメメメネドアアアッメアッサプセアッサプダシンスリアジャメレディネパルガディキタラゴムネカアロープラガヤトウムジザダヘランニーナイオニチアイ मेरी माँ क्या कदम उठाएंगी माँ ने सामाने अंदाज में अपना पर्स खोला और सात डॉलर बाहर निकाले मैं लिम्बर एप्स की एक जोड़ी खरीदना चाहूँगी उन्होंने इतनी जोर से कहा कि डैडी भी सुन ले क्या माँ डैडी को नीचा दिखा रही थी या अपने इकलौते बेटे के प्रति वफादारी दिखा रही थी या खेलो शू बहन कर स्टो या किचन सिंक के पास खड़ी होती थी, डिनर पकाती थी और बर्तन धोती थी। डैडी ने मुझे एक हजार डॉलर उधार दे दिए, शायद इसलिए क्योंकि वे मां से पंगा नहीं लेना चाहते थे। इस बार जूते तुरंत ही आ गए। अप्रैल 1964 में मैंने एक ट्रक क्राइ पे लिया, उसे वेयरहाउस तक ले गया कड़कर खुलाहर कार्टन में तीन जोड़ी टाइगर्स थे और हर जोड़ी सोलो फेन में लिपटी हुई थी। कुछ ही मिनटों में बेसमेंट जूते से भर गया। मैं उन पर आशक था। मैंने उनका अध्ययन किया। मैं उनके साथ खेला। मैं उन पर लेटा भी। फिर मैंने उन्हें रास्ते से दूर हटाया और भट्टी के चारों ओर तथ ड्रायर से दूर ताकि मेरी माँ को कपड़े धोने में परेशानी नहीं हो अंत में मैंने एक जोड़ी को पहनकर देखा मैं बेसमेंट में गोल गोल दौड़ने लगा मैं खुशी से कूदा भी कुछ दिनों बाद मी म्याजिकी का एक पत्र आया हाँ उन्होंने कहा आप पश्चिमी हिस्से में अनुतुक्षा के डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं मु 私の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、の場合は、私の場合は、私の場合は、私は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、私の私の場合は、の場合は、私の場私の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場合の場合は、私の場合は、の場合は、私の場合は、私は、私の場の場合は、私の場合は、私の लेसिंग इस पर्यावरण में जाने लगा। वहाँ मैं इस प्रतापों के बीच कोचों से, धावकों से और प्रशंसकों से बातचीत करता था और उन्हें अपने जूते दिखाता था। प्रतिक्रिया हमेशा वही रहती थी। आर्डर इतनी तेजी से मिलते थे कि मैं लिख नहीं पाता था। कार से पोलैंड लौटते वक्त मैं बिक्री के क्षेत्र में अपनी अकस्मात सफलता पर ह� मैं अंदर से मुर्दानी महसूस करता था तो फिर जूते बेचने से मुझे परेशानी क्यों नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे एहसास हुआ ये बेचने की शैली में नहीं आता मैं दौड़ने में विश्वास रखता हूँ मुझे ये विश्वास था कि अगर लोग हर दिन बाहर निकलकर कुछ मिल दौड़ लें तो संसार एक बेहतर जगह बन प्रभावित थे और वे अपने लिए भी वही विश्वास रखते थे। विश्वास, मैंने निर्णय लिया। विश्वास अत्यंत समूहक होता है। और आप उसका प्रतिरोध नहीं कर सकते। कई बार लोग मेरे जूते इस तरह खरीदना चाहते थे कि वे मुझे पत्र लिखकर या फोन करकर बताते थे कि उन्होंने एक टाइगर जूते के बारे में सुना है और वे एक जोड़ी खरीदना चाहते हैं क्या मैं उन्हें भेज सकता हूँ कैश ऑन डिलीवरी मेरी कोशिश किए बिना ही मेरे म バッタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタ ウスフィバルバッタタフィルウスキサムネジュクカ उसके पैरों का नाप लेता था, डैडी जेम में हाथ डालकर पूरी गतिविधियों को आविष्कार से देखते थे। जो लोग घर पर आए थे, उनमें से ज्यादातर ने मौखिक प्रचार की बदौलत मुझे खोजा था। दोस्त का दोस्त, लेकिन कुछ ने मुझे विज्ञापन के मेरे पहले प्रयास की बदौलत भी खोजा था। एक-एक पेपरलेट जिससे यूरोपियो ट्रैक शूट के अधिपत को जापान की चुनौती फिर पेवलेट में समझाया गया था। श्रम की कम जापानी लागत के कारण एक रोमांचक नई कंपनी ये जूते $6.95 के कम बहुत कम भाव पर बेच रही है। नीचे मेरा पता और फोन नंबर था। मैंने उन्हें पूरे पॉटरलैंड में चिपका दिया था। 4 जुलाई 1964 को ज� 900 जूते का नया आर्डर दिया, यानी लगभग 3000 डॉलर, जिसे मेरे डैडी का घर पर रखा पैसा खत्म हो गया और उनका धैर्य भी। उन्होंने कहा, डैडी का बैंक अब बंद हो गया है, फिर भी वे मन मसो कर मुझे गारंटी पत्र देने को तैयार हो गए, जिसे लेकर मैं फर्स्टर नेशनल बैंक ऑफ ऑरगन गया। डैडी की प्रितिष्टा के दम पर बैंक ने लोन का अनुमोधन कर दिया और कोई गैरंटी नहीं मांगी डैडी की सम्मान की खोच से आखिरकार लाब हो रहा था कम से कम मुझे मेरे पास एक सम्मानित साज़ेदा थे एक बैंक था और एक ऐसा प्रोडक्ट था जो खुद बिक रहा था मैं सातवें आसमान पर था दरअसल जूते इतने अच्छे बिक रहे थे कि मैंने एक और सेल्समैन को नियुक्त करने का निर्णय लिया शायद दो कैलिफोर्निया में समस्या यह थी कि कैलिफोर्निया कैसे जाऊं एक बात तो तय थी कि मेरे पास हवाई जहाज का किराया नहीं था और मेरे प सबसे कडक यूनिफॉर्म पहनता था और स्थानीय सैन्य हवाई अड्डे की ओर चल देता था। यूनिफॉर्म देखकर वे लोग अगले सैनिक विमान से मुझे सैन फ्रांसिस्को या लॉस एंजिलिस तक पहुंचा देते थे और कोई सवाल नहीं पूछते थे। जब मैं लॉस एंजिलिस जाता と、スタンフォード、アプネプラネ、メッツ、チェック、ケール、セ、ハタカ、アッバ、ザーダ、ペサ、カマタタ、タハ。ジャム、メネ、アデミッタ、キー、クラス、メ、ランニング、シュー、パ、リサーチ、パ、プリスト、キア、ト、ケル、ネティク、サマルタン、デネ、ケリー、ワーパ、マジュー、タハ。